पिता जन्मनो अधि अग्रे भावेति भावेति भावे कुमार यदस्मा जन्मन अम्रेतमादिविता जन्मनोधि जन्मते अग्रे मन जात मात्रा में वह उत्पन्न होता वक्षण ही से जात कर्मादि चाद कर्मादि विभिन्न प्रकार के संस्कारों के द्वारा यद भाव यती तान भाव जो वह भावना कर रहा है संस्कारों के द्वारा संस्कारित करता है वास्तव में वह वा अपने आप का संस्कार कर रहा है समझो पिछुर आते ही वही पुत्र रूप में जाए कई बार कह हैं पिता का आत्मा ही पुत्र रूपेण उत्पन्न हो गया आत्मा शरीर समझा पिता का अपना शरीर जो है वही स्त्री में प्रवेश कर गया था पत्नी में प्रवेश कर गया था शरीर का रस शरीर का सार है इसलिए जब सार प्रवेश कर गया तो तब शरीर ही प्रवेश कर गया पिता ही पत्नी में प्रवेश कर गया पति ही पत्नी में प्रवेश कर गया ऐसे शब्दावली प्रयोग हुआ है यहाँ पे बताएंगे अवायुक्तम पदे जायाम् प्रविशति इत्यादि तथा हि उक्तम पदे जाया प्रविशति पतिजवला जायामे प्रवेश करता है जायामे प्रवेश करता है तथा शकि इत्यादि तक्िमर्तम आत्मनम् पुत्ररूपेण जनित्वा भावयति तक्िमर्तम आत्मनम् पुत्ररूपेण जनित्वा भावयति वह क्यों अपने आप को पुत्र रूप में उत्पन्न करके संस्कारों से संस्कारित कर रहा है बताओ। तो दे रहे। इन समस्त लोगों के अंदर का अविच्छेद यदि ये व्यक्ति गृहस्था पुत्र उत्पन्न नहीं करेगा तो लोग का उच्छेद हो जाएगा कर्म की परंपरा कैसे बनेगा जब कर्म नहीं है तो लोग कर्मों के कारण से ही लोग ज्ञान से लोग नहीं है से तो मुक्ति हो जाता है कर्मों के कारण से ही लोग होगा और कर्म तब कर होगा जब पुत्र को देगा अपना पुत्र को देगी परंपरा चलेगा इस तरह से कर्म निरंतर होते रहेगा और उन कर्मों को उपभोग ही लोगों की स्थिति भी बनी रहेगी लोका नाम संत्या अविच्छेदायक विच्छेदी में लोग पुत्रोत्पादन आदि न करके जना मान लो कोई भी व्यक्ति पुत्रोत्पादन आदि कार्य को नहीं करता है फिर तो समस्त लोक का विच्छेद हो जाएगा एवं पुत्रोत्पादन आदि कर्म अविच्छेद संता प्रबंध रूपे नुत्रोत्पादना कर्म पुत्र उत्पादना कर्म का अविच्छेद हो जाए इसलिए क्या हो गया संतता प्रबंध रूपे अविच्छेद गया निरंतर कार्य कारण भाव के प्रवाह पिता पुत्र की ये जो कार्यकार करके जो लोग भी निरंतर अविच्छेद सदर विच्छेद आया जिसे लोगों को अविच्छेद के लिए ही सत्तव उन्हें पुत्र उत्पाद पुत्र देह का स्व शरीर से पुत्र शरीर को उत्पन्न करना ही चाहिए मोक्षा ईचर स्पष्ट कर दिया नोक्ष का मार्ग नहीं खुलने वाला तो है आपके जन मरण का अविच्छेन के लिए नहीं है आपकी जन्मरण का विच्छेद तभी होगा जब ज्ञान होगा इसे न मोक्षा सदस्य तो। संसार न कुमार रूपेण मातुदराध्य निर्गमनम तद रेतो रूप अपेक्षा द्वितीयम जन्म कि देखो शिष्टकार से वह यह संसारी पुनर्जन्म के चक्र में आया हुआ है जो वह कुमार रूपेण माता के से जो उसका निर्गमन होता है तो पहला जो रेत रूप में अवस्थिति जो थी उसके अपेक्षा से यह कुमार रूपेण जो निर्गमन हुआ है यही उसका दूसरा जन्म है समझो द्वितीय अवस्था भी द्वितीय अवस्था का अभिव्यक्ति हो गई समझे आप थी उसी की अभिव्यक्ति हो गई है नौ महीने तक यह द्वितीय अवस्था चलता रहा और नौ महीने के बाद वो निकल गया वही उसका अभिव्यक्ति है सो एम आत्मा पुण्य कर्म प्रतिदे अधिकृत प्रति पुत्र जायते तृतीय जन्म इस पिता का स्वयं वह यह जो पुत्र रूप आत्मा है ना उस आत्मा पुण्य कर्मेती है वह पिता का समस्त शास्त्रोक्त पुण्य कर्मों के संपादन के लिए एक तरह से क्या है प्रतिनिधि रूप स्थापित कर दिया गया है आएगा आपको प्रतिक कर्म कहते है कर्म जब पिता बुढ़ापे में पहुंच जाता है और जान लेता है कि अब मैं कर्म करने में समर्थ नहीं है मेरी बस की बात नहीं सबसे जल्दी उठना ठंडे पानी से नहाना ऐसी अवस्था में पहुंच के बुढ़ा क्या रहेगा अब वो कर्मों को करने के लिए क्या करता है पुत्र को बुला के बोलेगा कहेगा तम ब्रह्मासी अहम ब्रह्माश्मी तम यज्ञो अहम यज्ञोश्मी ऐसे बोले आप तुम वेद हो मैं वेद हूँ तो मतलब मैंने पहले जैसे वेदों को पढ़ा है वैसे तुम भी वेदों को पढ़े हुए हो मैं जैसे पहले यज्ञ को करता रहा अब मैं वो अधिकार तुम्हें देता हूँ अब तुम यज्ञों को करोगे इस प्रकार से सारे चीजों को अपने अंदर में जो आज तक था विद्या उपासना कर्म वेद का शाब्दार्थ ज्ञान अनुष्ठान की क्रम ज्ञान सारे चीजों पुत्र में उस नाम संप्रतिक उस सम्प्रीति कर्म को के ही समस्त जो है प्रतिनिधित्व पुत्र उसमें उस कर तो भाष्यकार थोड़ा संकेत होगा अगर अयम इतरा आत्मा कृतकृत्य हो अब उस पिता का ही जो पुत्र शरीर था उस पुत्र का जो इतर पुत्र की अपेक्षा से इतर कौन है जो पिता वो मरने जा रहा है वो उसका मर रहे थी थोड़ा जन्म जो पैदा हो उसका एक दो ना है, और दोन कर उसकी पुनर्जन्म की हो, हो, ये ये हो, हो, हो आगे बढ़ रहा है जितना कार्य करता अस्य मे वो अस पितुरेगा वो पिता का ही एहसास कर दे इतने आत्मा जो दूसरा शरीर था कृत इस तरह से प्रतिनिधान करने के पश्चात अपने आप कृत कृत्य मानता है ऋण कृत माने का मतलब ज्ञान से नहीं का कर लिया हूं। मैं जो है जीवन भर में ऋण का अपाकरण कर लिया हूँ अत कृत कृत्य हूँ क्यों मानता है अपने आप वो गुढ़ापा गया है वह मर जाता है वो यहाँ से उसका जो निर्गमन है ना वही क्या है वो को जा रहा है जाएगा इसको कोई नहीं वह जन्म धारण करता है तर जन्म यही इसका तीसरा जन्म है अस्तु भाषा करो स्वयं सोम में जो अस्या है अस्तु स्वयं पुत्रात्मा शास्त्रोक्त कर्मा शास्त्रोक्त कर्म ही लेना है कर्म निष्पादम प्रतिनिधि ऐसे कर्म का निष्पादन करने के लिए पुत्र को प्रतिनिधित्व स्थापित प्रतिन प्रतिन करता है उसके द्वारा केवल गलत कर्मों के लिए नहीं जो सही कर्म है शास्त्रोक्त कर्म है अग्निरादि वैदिक और स्मार्थ नित्य निर्मित कर्म है उनके प्रतिनिधित्व का आधान कर दिया पिताने पिता यद कर्तव्य तत्ना पिता के स्थान पर जो पिता के द्वारा आस किया जा रहा था उन सब कर्मों को करने के लिए ही प्रतिनिधि किया गया है साबित किया गया है ऐसे समझना चाहिए तथा संप्रति तथा संप्रति विद्याम वे पिछले वास नहीं ब्राह्मण में स्पष्ट ही संप्रति विद्या में गया। पित्रा अहम् अहम् ब्रह्मा इत्यादि पिता किधर हो जाता है प्रति मेंज्ञ हूँ कहेगा मैं, मैं, कहे मैं लोक हूँ तुम लोग तीन ही बात अहम ब्रह्म तुम ब्रह्मी अहम यज्ञ अद्युतम यज्ञो सी अहम लोग अत्युतम लोकोसी ऐसा हो जाए नीचे स्पष्ट है थोड़ा यदा तो परलोक पहला पंक्ति में जब उसे महसूस होता है कि मैं अब जाने वाला हूं, हु? जाता हुआ अपने आप को महसूस करता है तब स्वस्थ परलोक गमनम निश्चिर तब निश्चय कर लिया अब तो मेरा परलोक गमन का समय आ चुका है अस पुत्र को बुलाकर कर ही कहता है तम ब्रम तम लोक मैं मैं सम्पाद्यो अयम लोक तम तरह अहम कर्त मया है यहाँ तम तर संपाद्य पिता अनुशिष्ट सन पुत्रो पुत्र भी क्या सोचेगा ब्रह्मा ब्रह्मा लोक मया वेदो मया मया जो है है लोको ऐसे वो कर लेता विज्ञान कैसे लोकम संपाल इसी का नाम संप्रपी है इसी पुत्रे निवेश आत्मन भारम भाष्य में वापस उसके बाद क्या करता है करने के बाद पुत्र निवेश में समस्त कर्म अधिकार को निवेश करने के पश्चात क्या भारम निवेश कर दिया का उसके लिए भार के समान था जो ढो रहा था स्वाधिकार को उसने पुत्र निवेश कर दिया अस्त्र सीकरो भाष्य कर देते पुत्र से अर्पित कर दिए है इतरा जो अयम यह पित्रत्मा जो यह पितृ रूप भाव में विद्यमान शरीर है पुत्र शरीर शरीर जो क्योंकि वही पिता पुत्र शरीर शरीर बना हुआ है वही पिता पुत्र बन गया पहले रेत रूपेण प्रथम जन्म था गर्भ से बाहर और दूसरा जन्म हो गया और वही पिता जो पुत्र रूपेण था और वापस अपना पितृ रूप से क्या हो रहा है शरीर को त्याग अस्य मैंने पुत्र पित्रो अयम यह पित्र आत्मा मान पितृशरी कृतकृत्य कर्तव्य ऋण त्रयाद विमुक्त कर्तव्य आदि जो ऋण है उस ऋण से विमुक्त हो गया कर्तव्या कृत कर्तव्य विमुक्त हो गया मतलब वही वो ये कृतकृत नहीं है मेरा जी शरीर में रहकर अज्ञानी होने के नाते जो मेरे द्वारा कर्तव्य था वह सब कर्तव्य को मैंने संपादन किया है इस प्रकार नीचे थोड़ा अंतर कर रहे हैं एक नंबर अश्य हो गया पिता उसके इतर शरीर बने बुढ़ापा के शरीर जो पहले युवा शरीर था उस वही पुत्र रुप, रूपे में हो गया था वो उसका जो रेत रूप हुआ फिर उसका पुत्र रूप जन्म हो गया वो जो शरीर था जो पुत्र था वही शरीर से इतर कौन शरीर है शरी ऐसा भी वो थोड़ा व्याख्या करते हैं और टिप्पण कार को लग रहा है वो व्याख्या ज्यादा अच्छा है भाष्यकार का पीछा लेकिन ये उनका कहना ठीक नहीं क्योंकि भाष्यकार स्वयं शास्त्रा करके यहाँ पर बोलेंगे ये कैसी बात पूछेगा आदमी पिता पुत्र रूपये दो जन्म बताया और फिर पिता का मार्ग पुनर्जन्म ने तीसरा जन्मदा दिया अरे जो संसारी था उसे दो जन्म लिया अब तीसरा जन्म जो है उसी का होना बारे करना चाहिए कि बाप कैसे बोल दिया तो, बाप तो संसारी है। और दे है अपना और कार्य उसको करके जो जवाब है समझने में नहीं आता आदर पर नो गो गाषा वापस गीर्ण प्रति मुते जीवन होकर वो मर जाता है सही तो अस्मत वन सी तो असम सो लोग मार्ग तदगंत्रोहत मार्ग और तदगंता इन दोनों के संबंधी उसका अज्ञान के कारण से वो अज्ञ है इसलिए फिर भी वो अपने आप को कर्म करताओं के नाते गमरीता मान रहा है उसके अगर प्रकार है सी सृद्ध शरीर को परित्याग करते हुए ही तृण जलुका वह हाँ, तृण जलुका घास आदि पर रहने वाला ना जो जोंग के जैसे पहाड़ में घूमने गया ना वहाँ है ना और बरसात के मौसम में अच्छा तो जान खाए जाएंगे बहुत होते हैं है की सरसों तेल में नमक डाल दो और उस तेल को माना ये हिम्मत को आपको पता ही नहीं चलता आप जाते रहते हो खून पीते पीते इतने मोटे हो जाते हैं खूब पी जाते बोल खतरनाक तो उसमें दुष्टांत रहे लेकिन वो करता क्या दुष्टांत जिस बहाव से ले रहे हैं ना यहाँ पर रहता है एक पार उसका जमा रहता है जब तक अगला कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा तो इसको पहले कोई छोड़ेगा कट से नहीं जान उसी हल्का मरने वाले व्यक्ति का भी हाल है इस शरीर का अभिमान धीरे धीरे छोड़ते जाता है और उसको अगला शरीर दिखता है वो जो उसका भी शरीर होगा उससे उसको बहुत अच्छा ये सब ये शरीर अच्छा रहा है इसमें अगला चिल्ते काला मिल जाए औरत का मिल जाए बच्चे कुत्ता का मिल जाए जो भी हो जाए वही आप गए वाह कितना प्रिय कितना सुंदर है कितना बढ़िया है, है। तुरंत तो उसने अभिमान तो में यही हूँ अभिमान कर जाओगे देहांत उपादान देहांत ग्रहण करता हुआ कर्मचितम कौन था देहांतरम कर्मचितम देहांत उपाध दान पुनर्जा जन को पाप कर प्रतिपक्तव्य इस प्रकार से पितृ शरीर का मर करके दूसरा जो शरीर जो प्राप्त है वह प्रतिपत्तव्य शरीर क्या है तब वही तीसरा जन्म समझो पक्ष कह महाराज जी आपने क्या कह दिया वहाँ तो पुत्र रूपे न संसारी था वो संसारी का जन्म हुआ वो भी क्रम बता दिया आपने और स्वर्ग लोग से उसको फेंक दिया गया बादल में आया बादल से जो है पृथ्वी में आ गया पृथ्वी से जो है तीसरे जन्म बाना ये कैसा हो गया उसी को बताओ संसर्ग पितु सकाशात रेत रूपे ने प्रथम जन्म संसारण करता हुआ आदमी का आपने क्या बताया पिता का शरीर से रेत रूपेण प्रथम जन्म बताया किसका बताया कुमार रूप उसी का कुमार रूपण माता के घर से निकलने का नाम द्वितीय जन्म उत्तम तसेव तृतीय जन्म नहीं वक्तव्य उसी संसारी में तीसरे जन्म के बारे में बता चाहिए था प्रायता पिता ये जन्म तृतीय कथम उच्च और मरता हुआ पिता का जो जन्म होता है पुनर उसी है। ये कैसे का नाम तृतीय आपने कह दिया की एकात्मता क्यों सो भी पुत्र भारम विधायक क्योंकि वो भी पितृत्व तो को प्राप्त करेगा और वो भी अपने पुत्र में भार्ग प्रदान करेगा पिता प्रायन पुनर्जा थे पिता वह भी एक दिन मरेगा और को प्राप्त करेगा जैसे एक पिता को प्राप्त हो रहा है कथन अतए ऐसा जन्म अन्य उत्तम बहुत अन्यत्र जो है पिता में होता है ये बात को कहा गया है इतर उत्तम वे बहुत इतरत्रापि मन पुत्र जिसे पुत्र का पिता में जिसे पिता का पुत्र में भी करता मन्यते मन श्रुति मानती है क्यों क्योंकि पिता पुत्र यो और एकात्म पिता और पुत्र दोनों ही एकात्म रूप उसको प्राप्त हुए हैं अगर पिता का दो शरीर है पिता का दो आत्मा है दो शरीर है कौन सा एक तो अपने खुद का और दूसरा पुत्र के शरीर ये दोनों शरीर पिता का ही शरीर है ऐसा अन्य व्यवहार हुआ है उसी को लेकर कहा जा रहा है पिता और पुत्र की एक, एकाकार के नाते वही उस रूप में प्रकट मानते भी है लोग भी कहते हैं पुत्र मर गया तो क्या करते है मैं मर गया मैं मर गया चल आता है भाव ही रहता है और पिता दुखी और पुत्र दुखी हो जाए तो पिता दुखी हो जाए तो और पुत्र जाए जितना भी सही कि जितना भी बदमाशी कर रहा है जितना भी नुकसान कर रहा है फिर भी माता पिता में रहता है की भाई पुत्र क्या करे पुत्र तो पुत्री अपना रूप है ना वो, तो वो। उसका बिगड़ रहा है तो कैसे पुता प्रसन्नता पु है मुँह हो जाए तो यहाँ भी यही होता चेहरा गलत रास्ते में जा रहा हो गलत हो जाए या कुछ भी हो जाए फिर वो यही चाहे बहुत सुधर जाए सुधर जाए तो सुधारने की प्रयास करते ही रहो गड्ढे में जाए जा रहा है और खुद ही उसका पीछे गड्ढे में जाना पड़ रहा हो लेकिन चला जाएगा बहस पानी में जैसे चले जाते हैं कौन रोक सकता है जो रोकने में प्रयास करेगा कई बार ऐसे होता है गुरु चेड़ा में और चेड़ा का मोह के चक्कर पिता गुरु पोता जो पिता है वो भी गड्ढे में चला जाता उसको बचाते बचाते बचाते कहाँ तक बचाएगा गड़बड़ किए जा रहे गड़बड़ किए जा रहे उसको बचाया जा रहे हो बचाए जा रहे हो कब तक बचाओ एक दिन बचाने की चक्रिया में तो गया। तुम भी साथ में जाओगे। इसलिए सब चीज़ बताया जा रहा है कि मोह कैसा चीज और संसार में किस प्रकार से पुनर्जन्म की प्रक्रिया चलती है कितना कष्ट कर है ये अतएव इसे वैराग्य प्राप्ति करने के लिए कहा जा रहा है कई बार मेरे कह हैं सरोम ऋषि यह बात ऋषि ने कहा है ऋषि में रहते वक्त अनुभूति गर्व रुसन नन्दम अहम देवाश्वास मापुर आयती निर्वेक्ष यही बात मंत्र में जो कही गई है माता के में रहते हुए ही ये मैंने ये सारे संसार के समस्त देवता साम पूर्ण जन्मों को मैंने जान लिया सब को मैं जान किनको लिया किनको देवान जिन्हान ईश्वाई सर्वे सर्वे जन्मानी समस्त जन्मों को सर्वानी जन्मानी देवानी जितने भी जन्म मैंने आज तक तो धारण कर रखा तो संपूर्ण जन्मों को मैंने जान लिया और जन्मों का रहस्य को मैंने समझ आज तक के जो जन्म रूपा जो चैन है एक बेड़ी है ये वो मैंने जान लिया शतम मापुरा आयसी ही आयसी में लोहे से बना हुआ आयस काीबू सैकड़ो शरीरों से अवरुद्ध किया भी ऐसा नहीं लेना, सैकड़ों, अनंत जन्मों के लिए से उपलक्षित किया संसार बंद से मुक्त होने से आप द्वारा पूर्व मुझे लोहे के समान सैकड़ों शरीरों ने क्या कर लिया था अवरुद्ध कर दिया था अक्षक अध्य निर्दय और शेर पक्षी के समान बाज पक्षी के समान अब तत्व ज्ञान के प्रभाव के पश्चात पक्षी के समान जो है इस जाल को काट कर मैं बाहर निकल गया हूँ अधानोद प्राक आत्मज्ञानोदय पहले सैकड़ों जन रूपी लोहे का सांकलों से मैं बंधा हुआ था अब मैं शेर पक्षी के समान बड़ी तेज से बड़ी वेग से जिस समय ज्ञान उसी से मुक्त हो गया अब रोक्षा अनुभूति का मतलब यहाँ जब बड़ी तेजी के साथ जिस तरह पक्षी जो है अपने जाल काट करके निकल पड़ता है उसी प्रकार उस में भी उस जाल रूप के संसार जो जन्मग्रहण के चक्कर है इस समय निकल गया इति ऐसा जवाब ऋषि ने घर में सोते हुए ही ऐसे कहा वाच छे वो यहां निद्रा से मतलब नहीं घर में लेटे हुए घर में पड़े हुए एवं संसरण इस प्रकार संसरण करता हुआ जो चौथे अध्याय और द्वितीय अध्याय का प्रथम खंड है में, द्वितीय अध्याय का प्रथम खंड है उपनिषद क्रम से, और वह चौथे अध्याय का प्रथम इसमें जो है विचार करता हुआ जो वर्णन किया हुआ है अवस्था त्रय जन्म मरण प्रबंधारूढ़ अवस्था अभिव्यक्ति त्रय अनिद्रूपी कुमार रूपी पुनर्जन्म रूपी अवस्था त्रय के अभिव्यक्ति हुआ विचार करते आप हुए जन्म मरण प्रतिबंधारूढ़ सर्वोलोक जन्म मरण प्रतिबंध समस्त समलोक है संसार समुद्र निपति संसार समुद्र में डूबा हुआ है कथचित यथाशक्त्युत्तम महात्मा ने बेजाना किसी प्रकार मान लो यथा श्रुतियुक्त तो आपने अनुभव कर लिया यंचित अवस्थायाम आप जिस किसी भी अवस्था जान कर के गर्व का बताया जहाँ पर होना कठिन है कहता है कस्या अवस्थायाम जिस किसी भी अवस्था में आपको ज्ञान की उदय हो जाए अनुभव में आ जाए तदेव मुक्त सर्व संसार बंधन तदाएव उसी समय क्या हो जाएगा मुक्त संसार सर्व संसार बंधन समस्त संसार के बंधन ऐसी मुक्त हो है कृतकृत वस्तु तदिना मंत्रेण वह यह जो वस्तु है जो विचारित है ऋषि के द्वारा अर्थात ऋषियां कर्तव्य मंत्र के ऋषि ऋषि मंत्र में इत्यार्भे नो मा मातु गर्भाशय वसन माता के गर्भाशय में ही वास करते वक्त नोतर के अनेक जन्म भावना परिपाकशा अनेक में का पाक के के वजह से जनिमानी जेदा सं विश्वाश्वाद अहम अहोधवान्न अस्म ये देवता लेना जिसकी अब पहले उपासना का विचार वगैरह हुआ था वही प्राणादि देवता लोग वागा सब को लेना वाग वाग नाम जो जन्म है उसका तो विश्वा माने विश्वानी सर्वाणी अनु समस्त विश्व विश्वासानी मैंने सर्वाणी अनु मने पश्चात अवेदम अनेको जन्मचक्र काटने के बाद इन सदी प्रकार जन्मो का जो रहस्य है उन रहस्य को मैंने क्षण बहुत अनंत में, में। माम पुरा आयुषी ही आयुष्यो लोहमय अभिज्ञान शरीर प्राय लोह में के समान अभेद्य शरीरों को हमने प्राप्त किया था जिस शरीर में रहकर मोह को तोड़ना असंभव के समान था पहले पहले हमने प्राप्त किया था इतिम्क्षण रक्षित संसार पास निर्गमना और संसार पास निकलने से हमें रोक रहे थे जाल बनावट भयंकर जाल था और ऐसे बड़े विचित्र सांग लगे चारों तरफ से इसे निकलना संभव के समान हो गया था अधूमर्याधारेन जिस प्रकार से जो है शेन पक्षी एकदम निचित है जाल में फसा हुआ चीज को पकड़ को फाट तो तो कर जाल को काट के अपना चीज को लेकर के चला जाता है उसी प्रकार जालता जलता आत्मज्ञान पर सामर्थ्य है आत्मज्ञान तो पर तीव्रता है, तो है वेगा उसने भी ब्रह्म ज्ञान के लिए भी कर दिया। और अनेक जन्म रूपा जाल का दिलाता होगा उसे वैराग्य को भीप कराने के लिए पुर्वोत्तर समझ जोड़ने वाला बहुत सुंदर मंत्र है और वह विद्वान को ऐसे जानने के बाद क्या हुआ मंत्र बता भी रहा है सह एव विद्वान अस्मत शरीर भेदात दुर्ग उत्मु स्वर्ग लोक सर्वा प्रकार जानता हुआ विद्वान वामने ऋषि अस्मा शरीर यह शरीर का भेदन करता हुआ पूर्वे उत्क्रम्य उत्क्रमण करता हुआ ज्ञान फल प्राप्ति को बता रहे हैं कि उत्क्रम्य उत्क्रम लोक इस लो? लोक स्वर्गीय तो स्वर्ग लोक है बताएंगे स्वर्ग शब्द आत्मा ही सर्वान काम आपको तो आए सकल कामना सर्व काम हो करके अमृत सर्वत व अमृत हो गया और अमर हो गया मुक्त हो जीवन मुक्त हो गया मात्मानं एवं एवं मंत्रो प्रकार है ना लोक संविधेक्तिप्पण शरीरभेदूर्व उत्क्रम्य अमुस्म स्वर्गे लोक अमृत संवदी विधेय मुक्ति शरीर में ये आप कर रहे हैं कि मरने के बाद अर्थ कर रहे हैं अरे गर्भ में रहता हुआ बोल रहा है और कहा इसलिए आपको मानना पड़ेगा गर्म रहते आत्मानुभूति आत्मान होगी आप जब गर्भ के बाद जन्म होगा गर्भ निकलेगा जीवन में रहेगा जब शरीर मरेगा तब तो जो विधेयुक्त होगा ज्यादा हो गया अच्छा है आगे लगे सर्वान कामान आप तो है जी जीवन मुक्ति कदाचित चरितमय कर्वान आगे जो कहा जीवन मुक्ति का लक्षण बता रहा है प्राप्त कहा ना विजयुक्ति में दौड़े तो फिर कैसे अन्वय होगा तब ऐसा अनवय करना पड़ेगा स्वयं उसको सुधार रहे सै सर्वान का मन आपका शरीर भेजा तू तो क्रम शरीर भेजा शरीर के जन्म से ऐसा नहीं लेगा क्योंकि उसको क्रम बदल मुक्ति का पाप भाग को फले लाओ और शरीर भेजा ले जाओ ताकि शरीर का कर मृत्यु ही ले सकते शब्दों का को ही बदल करके जीवन मुक्ति पूर्वक विधेय मुक्ति तब द्वारा ऐसे की ओर के ले जा रहे हैं भाष्यकार इस तरह से कोई बात कहते ही नहीं है खैर चलिए अविद्या स वमदेव यथोक् आत्मा विद्वान्स्म शर्रभेदा शर्र अव्यात आयस्यनेकर्शताबंधमृत उपयोग जनितकभेदा शरीर अव्या उपमर्देत शरीर तो ये ले रहे का ले जा रहे आते कौन शरीर ले हुआ? की शरीर कौन अविद्या जन मरण अनेक अनबंध से अनंत अनुक्त से शरीर की जो धारा चली गई थी उस धारा का ही जो परम बने उस धारा का भी जो परम कारण परमात्म ज्ञान आख्य परमात्म ज्ञान अमृत आत्मज्ञान रूपी जो अमृत का उपयोग जनित उसके उपयोग से जन्य सामर्थ्य कृद वेदात सर्वोत्पत्ति बीज अभित आदि निमित्त उपमर्दे तो शरीर की उत्पत्ति का बीज क्या है? अवित्या आदि जो निमित्त हैं उन्हीं कहीं नाश कारणी होता शरीर विनाशा शरीर का विनाश होता सन आत्म भाव स्थित होकर अधो भवात्साराद्रम्य ये संसार भाव उससे ऊपर उठ करके ज्ञान आवत्योता अमर सर्वात्म ज्ञान से जो प्रकाशित अपना जो अमर है सर्वात्म भाव है सर्वा भाव है उसको प्राप्त करके प्राप्त आपन्न जो पूर्व कह चुके हैं उसे अथोक्त कौन अजरे अमर अमृत अवय सर्वज्ञ अपूर्वे अनपर अनंत अवय प्रज्ञान अमृदय तरह जो की कैसा है अजय है अमरय है अमृत है अवय है सरवग, अमरे, क्यों तो अमर अमृत दोनों जो कह रहे यहाँ पर अमृत से मरण भाव से जो लोगे, लोग अमृत करना सर्वज्ञ जो अपूर्वी अन पर काय का अनंत अतव धन है अभा है भीतर भी नहीं बाहर भी नहीं प्रज्ञा प्रज्ञान नाम अमृतर से प्रज्ञान अमृतर से प्रज्ञान रूप अमृत अत एक रूपीप के समान निर्वाणम के जना उसी में वो निर्वाण को प्राप्त कर गया था जो था ना, एक रसे तक प्रदीप के समान उसमें कारण में ही निर्वाण को प्राप्त कर गया है कहा विशिष्ट भाव को जब प्राप्त के समान था को प्राप्त के समान जो अनुभव कर रहा था और क्या कर गया अभी अपने ही स्वरूप में सामान्य रूप में निर्वाण मत स्वर्गीय स्विंदात्मनिंद स्वर्ग कार्य कर रहे हैं। पे कर अपने स्थित होकर अमृत भाग प्राप्त कर, को कर गया। यही लेना पड़ेगा कैसे गया स्वर्ग तो भाई लोक में प्रसिद्ध है और आप कर स्वर्ग से ये सब अर्थ ले रहे हो कहते आपका कहना ठीक है आनंद तीसरी पंक्ति कार्य के स्वर्ग शब्द सामान्य वाचिकता स्वर्ग शब्द का निर्दिशे सुख वाची है वह स्वर्ग शब्द का मुख्या है निर्देश सुख ही है ब्रह्मानंद तथा तिव मुख्यम स्वर्गत इसीलिए ही यहाँ मुख्य स्वर्ग जिन मुख्य स्वर्ग ब्रह्म स्वरूप है उसी को ले लेनी चाहिए वैश्विक से तु स्वर्गोत्तम आपेक्ष और जो वैश्विक स्वर्ग जो बताया करण से जो लोक विशेष में जाना वो लोक विशेष क्या है यहाँ पर वो सापेक्ष है निर्विशेष नहीं है वो है सापेक्ष। ये है दोनों स्वर्गों में स्वर्ग एक लोग यहाँ भी क्यों लोक बोल दिया कर्मी भाव ज्ञान रूप ज्ञान रूप को प्राप्त करने के कारण जग के स्वरूप को प्राप्त करने के कारण से वह निर्दिशे सुखों को प्राप्त हो गया अमृत स्वर्त त्म ज्ञान पूर्व समाप्त कामतया जीवन सर्वान् काम करता आतज्ञा पूर्व समाप्त कामतया द्वार आतज्ञान के द्वारा क्या हो गया पूर्व समाप्त कामतया समाप्त काम का मतलब क्या होगा कर दो सम्त काम तक आत्मज्ञान पूर्वम सम समभवत है ना समभवत तो समवत सम, सम बा तब घटेगा है ना की व्याख्या कर, कर रहे हैं यहाँ पर भाषकर है स्वरूप अमृता समभवत मंत्र ले लिया अमृता समभवत अब व्याख्या कर रहे हैं कि आप ज्ञान पूर्वम समीवन ने सर्वानु काम आप आत्मज्ञान रूपे के पहले समय प्रकार से आप कामता सर्वम स्वे दर्शनाथ क्यों आत्म कामतया सभी को स्व से अभिन्न रूपे न देखने के कारण से सकल काम का यहाँ किसी भी कामना विशेष का सभी कामना क्या सभी कामनाओं का यहाँ पर आप क्या लिखेगा अभाव ही होगा कि प्राप्त होगी सकल कामना सर्वाभिन्न होने से आप कामता विदुष जीवन सर्वान कामना जीवित रहते हुए ही सर्व कामनाओं को प्राप्त करके आत्मज्ञान से परिसम्तीदर्शना तिरवचन जो दो बार गया समभद, समभद क्यों सम्भवत समय दो बार इसलिए कह गया उदाहरण के साथ ज्ञान का जो सफल ज्ञान का परिसमाप्ति का प्रश्न करने के लिए दो बार कर दिया गया अब कहते हैं कि भाई पूर्व अध्याय में आपने जन्मत्र के के द्वारा वैराग्य निर्पण कर दिया ज्ञानोत्पत्ति के लिए वह ज्ञानोत्पत्ति पदार्थ शुद्ध के शुद बिना नहीं पदार्थ पदार्थ शुद्ध के बिना अयम आत्मा ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता है इसीलिए आप यह तीसरा अध्याय का पहला खंड जो आप पढ़ने जा रहे हैं ये तत्व पदार्थों के शोधन के लिए पदार्थ का में पूछेगा ब्रम्यासर्वात्म भावलाप्तिम वामदेव आदि आचार्य परंपरिया अवद्योम ब्रह्म पत्य प्रसिद्धा उपलब्ध मोक्ष वो ब्राह्मणा अधुनातना ब्रह्मजिज्ञास संसारा आजीवभा कि जो आपने पहला अध्याय और दूसरे अध्याय पढ़े हो दो दो चार ठंड पढ़ने इसी प्रकार से अनेकों लोग जो जो सुने हैं उन सब के मन में जिज्ञासा हुई ब्रह्म विद्या का साधन सर्वात्म भाव ब्रह्म विद्या रूपी साधन उसका जो समय प्रकार संपादन करने पर क्या मिला सर्वात्म भाव रूपी फल की प्राप्ति हुई यह आचार्य की परंपरा से सभी को ज्ञान हो चुका है उसको सुनने के पश्चात श्रुति के द्वारा के माना, द्वारा प्रकाशित है और ब्रह्मवेत्ता उनके परिचर्य में अत्यंत प्रसिद्ध है यह जानने के पश्चात कौन व्यक्ति रहेगा ऐसा जो ऐसी वस्तु को प्राप्त करना नहीं चाहता हो ऐसी वस्तु को नहीं जानना चाहता हो बल्ब माना मुख्य तो जब लोग होते हैं इस बात को सुनने के बाद अवश्य ही ब्राह्मण ये दया, दयाल आदि सर्व पे होना जरूरी है अधुना तना आज कल के भी क्यों न हो जिसके अंदर ये ब्राह्मण है ब्राह्मण तो वर्ण धर्म जो बताया गया है वो धर्म विशेष को नहीं जन्म तो नहीं ना। जो ब्राह्मणत्व गुण जिसमें वे अधना भी ब्रह्म जिज्ञास हो वे भी निश्चित रूप से क्या हो जाएंगे ब्रह्म की जिज्ञास उनके अंदर भी होगी ही इसमें कोई संशय नहीं क्यों अनित लक्षणार्थ संसाराध्य आजीव आज भावाद्या क्योंकि ये जो अनित्य साधन रूपा संसार आदि जो जीव भाव है इससे वो क्या करना चाहते व्यावृत्त होने की इच्छा वाले होते हैं विचार परस्पर विचार न्यून विचार ऐसे जिज्ञास ब्राह्मण गण क्या पर बैठे विचार करते हुए एक दूसरे से पूछने लगे भाई ये तुम जानते हो ओम गोयम आत्मे की व्यय ये है आत्मा ये नश्यति ये नंधान आदि ये दी। ये दी। हम जिस आत्मा की उपासना करते हैं वह यह आत्मा काम आत्मान उपासना है ऐसा ध्यान करना पड़ेगा यम आत्मान उपासना है सोयम आत्मा का वह आत्मा कौन है वो ये पूछ रहा है क्योंकि पहले जो आपने बता दिया है उसी के आधार पर सब प्रश्न हो रहा है आदत के जिज्ञास में प्रश्न पहले आपने कहा था महात्मा थी, थी पहले बोल चुके उपासना व्यवहार भी करते ये आत्मा है मैं आत्मा हूं इत्यादि बोलते हो साथ कहो अहम प्रत्यय रूप होगा अहम वृत्ति प्रतिभाषको यह प्रश्न अहम प्रत्यय विषय हो कौन सा आत्मा हो रहा है, आम, आम करके साधारण इधर विषयभूत आत्मा है वो या यादव आकार वृत्ति कोई प्रतिभाषित कर, कर देने वाला कर देने वाला वेतन आत्मा चेतन प्रकाश है जो साक्ष्य है, है वो क्या है ये पूछना फिर कहता है कि भाई कवरस आत्मा भी अयम चुना कह स्वात्मा कत वहां भी दो आत्मा का विचार आया है पूर्व में पहले आपने आपनेम विधार्य कह दिया सीमा का छेदन करता वो निकल के अंदर घुस गया वो कौन है वो? जानना जरूरी है और दूसरे कहते हो नान्य किंचन विषय सीमानम विधार्य प्रवेश करना लगता है आकार में और नान्य किंचन विषय निर्गुण निराकार का इधर क्ष वस्तु क्या है तत्पद का लक्ष्य वस्तु क्या है निर्गुण ब्रह्म या है तत्पदार्थ विषय में संशय हुआ उसको अतम पदार्थ विषय में प्रश्न हो रहा है आहम आहम अहम प्रत्येक अहम अहम गर्व अहम देवदत्ता अहम जो है ये बोलते हो मनुष्य इत्यादि नरो हम अस्म इत्यादि अहम प्रत्येक विषु आत्मा है अथवा कार वृत्ति का प्रतिभाषक स्पुर चैतन्य आत्मा है इसम पदार्थ में भी विकल्प है और तत्पदार्थ मन में, में पूर्व कहा वो वही क्या करता है मैं पुत्र रूप में हो गया ऐसा बोल रहा है जो मैं विषय महा क्या अर्थ हो रहा था अहम विषय अहम आकार में जो प्रत्येक हुआ तो विषय वो ही लग रहा है पुत्र हो गया आम का, इस का, का भी जो है है है या आप है उसको है, या उसको प्रकाशक जो चेतन है साक्षी है, इसलिए जिसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं ये नाम सुनते हैं जिसे हम देखते हैं पहले सुनते हैं ये यह ना जिक्रते जिससे गंधों को हम सुधते है यह नाचन कर उच्चारण विश्लेषण करते हैं स्पष्ट कर देते हैं यह नीके द्वारा स्वाद और सकल को जानते हैं उप सभी ज्ञानों का कारण और कर्ता रूप से जो दो आत्मा दिख रहे हैं यहाँ पर यहाँ दो आदमी न इनको जानने वाला अंग जानना रूपी है नी है इनमें ज्ञानों का कारण और कर्ता रूप दो आत्माओं का ज्ञानों का कारणीभूत ज्ञान इन विशिष्ट ज्ञानों का कारणीभूत शुद्ध ज्ञान और इन ज्ञानों को उत्पन्न करने वाला जो है कर्ता वो तो विशिष्ट है इनमें से कौन सा है वास्तव में आपका तो पदार्थ करते हैं तो कौन सा आत्मा है ये कृष्ण